क्यों कहा तो विद्वत्ता है इसे विद्वान का स्तुति के लिए ही दो मंत्र में कही गई है ये बात आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप पर विद्या देने से पहले उस पर विद्या का स्तुति उस विद्या को प्राप्त का व्यक्ति को द्वारा विद्या इतनी महान है की उस विद्या को प्राप्त तो विद्वान पुरुष का सुशुप्ति तो है जागरूक सपुर तो है ही इसे कहने की जरूरत है क्या साबित करके विद्या का ही परंपरा स्तुति विद्वान की स्तुति के द्वारा विद्या की स्तुति हो रही है इसे विद्वत्ता स्तुति रेव यम उप पथित स्वश्य थी तदा अब जो अगला प्रश्न का अंदर ही जो कौन है देव जिस स्वप्र को देखता है जगा हुआ है और वह सुशुप्त में जगा हुआ नहीं है जानता है मैं कहा जगा हुआ हूँ कि विद्वान में ये विशेषता है और वो नहीं जानता वो तो सब सो गई तो तो सारी चीजें सो गई खुद भी सो गया और कहता है मैं सोया था जब उसमें आपका ज्ञान हो ऐसा हो रहा है तो कुछ संसार में क्या नहीं हो रहा है आपको क्या लाभ हो रहा है लोग घोटाले कर रहे क्या तो है दावा आपको होता है? पहले आपको कुछ नहीं मिला होने की बात नहीं है होता तो सब कुछ हो रहा है सभी के समान ही होता है ये तो कह रहे हैं, लेकिन विद्वान केंद्र ऐसा नहीं है जैसा सबके साथ हो रहा है वहां भी होते हुए वह उससे विलक्षण है उसके ज्ञान की महिमा है वो ब्रह्म को प्राप्त है विद्या से इसलिए वो सोता ही नहीं माल में शरीश्वर है अगर अपने आप वो उससे अलग स्वताओं प्रकाश उसके प्रकाशित कर रहा है उसे हुआ अपने स्वर पर जब स्थित हो गए विद्या के ही तो महिमा है ब्रह्म विद्या को फिर भाया क्या ब्रह्म विद्या लेकर अगर यदि ब्रह्मज्ञानी सो जाए अज्ञानी जैसी बराबर तेरे ब्रह्म विद्या बेकार की चीज है किस काम की है वह स्वरूप स्थित है ना वह स्वर्ग सदा जगा हुआ ही है जो स्वर्ग सदा जगा हुआ है अतएव जगता वो प्राण के साथ वो ताजात में उस जगता कौन रहता है प्राण देवता तो का? तो कहा जगता उस प्राण के साथ तायात्म कर रहता है वो अतएव वो, वो अविद्या में तायात्म नहीं हुआ जो फर्क है विद्वान और अविद्वान में अविद्वान में क्या हो गया वो जब सोया हुआ है वो आवरणीभ आविद्या में भी लीन हो जाता है अध्यासिक जो जीव भाव थी वो लीन हो गया अब ये या नहीं ये तो अब इसके जीव तो रहा ही अध्यास तो खत्म हो चुका अविद्या में लिया में सवार ही नहीं उठता इसकी मूला विद्या नष्ट हो चुकी है प्रार कर्मार से तूला विद्या अपना जब दृश्य दिखा रहा है इसे सात छह भाव में अगर प्राण जो जगा हुआ है उसके साथ ब्रह्मस्वरूप विद्यवान व विद्वान कारणात्म होकर उस प्राण पर पड़े चक कर सारे चीज को देख रहा है ये, ये अंतर है विद्वान और अविद्वान शक्ति शरीर में भी हो रहा है उस शरीर में स्वप्रवीत जागृत सारी चीजें यानी कि विद्वान प्राण के साथ होकर उसको देखता है सुश्यु को अनुभव कर रहा है और वो प्राण के साथ नहीं है वो तो अपने मूल विद्या के कारण से उस मूल विद्या में लीन है वो उसकी विद्या नहीं हुई है उस विद्या नहीं है ब्रह्म विद्या सर्वनिष्ठा नहीं है उसका इसलिए उ सो सो नहीं सोया, सोयात है इसीलिए हम दोनों की समाज होने के बावजूद भी अग्निहोत्र ये इसके लिए ये दृश्य देख रहे हैं ये कर्म देख रहा है होता हुआ कर्म को वो देख रहा है प्राण के साथ आया मगर तो ब्रह्म स्वरूपावस्थित तो जो विद्वान है वो उस अग्निहोत्र होता हो देख रहा है सुशुद्धि में और नहीं देख रहा जब जो खुद ही सूर्य तो देखेगा क्या यह अंतर है इस माध्यम से स्तुति हुआ इसलिए तादृश अग्निहोत्र कर्म का स्तुति करना द्वारा विद्वान की स्तुति और विद्वान की स्तुति द्वारा विद्या उन्हें विद्वान का क्यों हुआ का महिमा है, विद्या की महिमा से विद्वान में योग्यता गई कि वह प्राण के साथ काल में भी जगकर विशेषता है यह सब विद्या की महिमा है है ना तो उसी महिमा को देव या करने के लिए कहा गया है क्या हुआ महिमानम श्रेख्या अत्रीषदे स्वने महिमा इत दृष्टि दृष्टमुप्युत शुकमती देश पुनः पुनः प्रत्युभवी दृष्ट चा दृष्ट शा शुगम चूतभूत सच्चाच पश्य विलक्षणता देखो सर्व पश्य सर्व सन पश्यती ये विलक्षणता सबको देख रहा है और सब होकर देख है सर्य सब हो रखा है कोई दूसरा नहीं हुआ पहले कर्म करते रहो सर्वम पश्यती फिर सर्वासन पश्यती वह सब कुछ होकर देख रहा है क्योंकि वहां मन ही घोड़ा बना है मन ही रास्ता बन गया मन ही सब कुछ बन गया और मन अलग होकर बन गया देखा मन उनको देखने वाला भी है और मन ही तो सब हो रखा है अतएव आत्म तो का स्व प्रकाशित करना आसान हो गया आत्म तो स्वयं प्रकाश नहीं होता बाह्य कारण रहित होकर ऐसा पराधी वस्तु में प्रकाशन कर रहे हैं तो वैसे वहां पराधी प्रकाशन करनी चाहिए थी लेकिन वैसा वहां इंद्रिया है निगर में प्रकाशन हो रहा है वह प्रकाश कहां से प्राप्त होगा इसलिए इनका कहना है कि देखो वह अत्र ऐसा देवा अत्र स्वप्न काल श्रोत्र इंद्रियों का उपराव काल देवा मनुरूपी देवता स्वप्ने महिमा नवस्था में अपनी महिमा का अनुभव किया करता है क्या है उसकी महिमा ये दृतम दृतम मनुपश्य जो पहले जागरूकता में देखा हुआ था जन्म धर्मांतरों में उन्हीं चीजों को देखता है श्रुदम श्रुजम एवं मनुष्य शरण होती जन जन्मांतरण जन्म में जन में देखा हुआ वस्तु सुना हुआ वस्तु उन्हीं को बार बार वहाँ सुन लेता है देश दिगंतम देश देश, देश, देश, देश देशांतरों में और दिवस में जो कुछ उसके अंदर अनुभूत था को पुनः पुनः प्रत्यनभूति बारम्बार बार करता है अतवा इस जन्म देखा हुआ और न देखा हुआ दृष्टा अदृष्टा छुधन छ इस जन्म सुना हुआ और में ना सुना हुआ अर्थात तो पूर्वजन्मो में सुना हुआ अनुभूत अनुभूत इस जन्म अनुभूत हो तो और जन्म जो अनुभूत परजन्मो में अनुभूत जो था सच्चा असच्छ जो सत्य रूपेण अनुभव किया घट पटा दी और असत रूपेण जन्म किया रज सर्वादी जैसे जैसे यहाँ देखा आपने वैसे वैसे वहां पर भी भ्रांति होती है वहां ऐसे यथार्थ होता है व्यवहारिकार्थ होता है लौकिक पारमार्थिक ज्ञान वहां है और लौकिक भ्रांतिक ज्ञान वहां होता है भविष्य होगा भी नहीं देखता सर्वमश्य संकेत होता है हुआ ही नहीं तो देखा क्या क्या हुआ जो हुआ ही नहीं उसे देख नहीं सकते आप नहीं उसका संकेत प्राप्त सकता है की क्योंकि ब्रह्मा जी का खोपड़ में टेप तो बन गया है तीन दिन, दिन पहले कुछ चीज ऐसे है जो सांकेतिक है उसका फल उसका जो प्रतिक्रिया या उस घटना का घटने की जो बात जहां तक है वह तत्काल भी हो सकता है विलंबित काल से भी हो सकता है और अनेक रूप से आपके होने वाले अच्छे बुरे दोनों प्रकार घटनाओं का संकेत भी होता है त्र में एक इस सूत्र इसके लिए बनाया है विशेष रूप से चौथे अध्याय में चिंतन किया है इस चीज का वहा है सूचक है कारक नहीं होता सूचक है और उस सूचना प्राप्त जो हुआ है आपको उसके आधार में प्राश्चित कर्म कोई आपने कर दिया या उस पुण्य का संवर्धित कोई कर्म कर दिया फल उससे भी उत्कृष्ट हो सकता है और बोले बोले बच भी सकते हैं विशेषता है ये बात ब्रह्मसूत्र विचार करेंगे वहां पर कई बार होते हैं आप पता नहीं चलते अर्थ भी मालूम होते क्या ये हो रहा है उसका अर्थ भी नहीं पता चलता छोटेपन में सब सब्र देखा करते थे एकदम सोए हुए एक दो उड़ गए उड़ करके बहुत दूर उड़ते उड़ते गए बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर गया वहां बहुत बड़ बढ़िया नदी और बड़ा सुंदर सुंदर सल बसे हुए हैं बड़ा तो आनंद से ध्यान भजन हो रहा है ये सब देख रहा अब समझ में आ दीदी है क्या चीज है अब बड़े होके जब यहाँ आए तब तो देखा ये तो हिमाचा मैं बिया भंडारा खा रहे थे ध्यान भजन ही हो रहे थे नहीं सब कुछ हो रहा है यहाँ पर ये देख रहे थे अब पहले से देख रहे साल पहले ना को देखने के बीस पच्चीस तो साल बारिश तो आया उत्तर भारत में क्या इस क्षेत्र में और एक घटना देखा था वो केवल साल भर के अंतराल में हुआ वो घटना कि लेटा आऊ गए दरवाजा कट है तो हम मना करते रात्र बारह बज रहा भगया से यहां नहीं चाहते तुमसे और खेड़ के गंकट से खुल जाती है से आता है। जाता थोड़े क्या कोई भूत तो नहीं और था लंबा चौड़ा शरीर गोरा गोरा और कभी तो सफेद वस्त्र में आ गए और काफी बुजुर्ग शाह बहुत काफी उम्र के पड़े अरे सोते रहता है कब तक ऐसे उठो चलो मेरे ऐसा ऐसे बोलते था। नहीं नहीं हमें चलना वो सोना है जाओ फिर वो चले जाते थे ये क्या था वो कठना क्या नहीं था साल और गुरु जी बोले जो वही बात कही अरे कब तक ये दुनिया में सोते रहोगे तुम हो शवली थी अंग्रेजी में बहुत सो लिये अब तो जगो आप मेरे साथ चलो तभी मैं वही वही जवाब दे रहा हूँ नहीं अभी नहीं फिर सोचते हूँ छह महीने तक चलती रही सपना उसमें साल बरबाद एक घटना हुई उसके बाद हम गए नहीं फिर उनके आश्रम गया फिर वापस घर आया चक्कर चलते रहा संपर्क बना रहा फिर अंत में निकले इस तरह की घटना हो तो अब क्या पता अब पहले तो समझ नहीं आ रहा था तो क्या चीज है ऐसे घटना जब ज्ञान पीठ आए हम यह बार बार सप्रोती थी लेटता था लेटे बार कोई आके बुझा पड़ के खेच रहा है मैं डर गया फिर जगदापत क्या हो रहा है कौया उठा रहा है खेच के ले जाएगा कहा आएगा फिर सो गया दोबारा दोबारा क्या देखते थे चारों तरफ से जेल जैसे रोहे का चारों तरफ और अंदर हम फंसे पड़े और सोच बाहर घेजे निकले यहां अर्थ तो कुछ समझ में नहीं आई और थाने कुछ नहीं समझ में आ रही थी ये क्या बात है ये क्या सपना है विचित्र पिंजरे में नहीं होता है शेर वगैरह तो वैसे छठ बटा रहे हम बाहर की गलत बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं दोहां को और तीन साल बाद ज्ञान पर छोड़ के धर आए हमने संकेत किया नहीं वो संकेत कर रहा था हमें भाई तुम गलत जगह फंस गए तुम कोई इधर आ गया निकलो बर्बाद जगह है वो संकेत उस समय समझ ही में नहीं आई तुरंत हम निकले नहीं कई बार आया गया स्वप्न फिर भी, भी हम सोचे नहीं देख बाद में जब निकले तब अकल आई हो वो स्वप्न का तात्पर्य यह था कि तुम गलत जगह फंसे हो तुम यहां से निकलो बाहर अगवा भगवान ने धक्का कर दिया वहां निकाल ही दिया ने का मतलब ये सब चीजें वो संकेत रूप आपके क्योंकि भविष्य में होने वाला घटना तो पहले से तय है फल है ना वो कार्य पहुसरण आपको क्या करनी है क्या होना है वो जो चीजें संकेत में आते हैं अनहोनी घटना है नहीं आती तय है ये घटना आपको तो होना है आपको ये जो है चौकीदार की सेवा करनी है तय कारम है आपका वो संकेत आ गया पहले से कार्यक्रम में नहीं है और आपके पुरुषार्थ से होने वाले जो भविष्य माने होने घटनाएं हैं वो चीज़ चीजों दिखाई देता है सब श्रोता में इसे जो देखा हो उसी में वो कर रहा है स्वभाव कोई ही देख रहा है अत्रोत्रादिशो देह रक्षाई अच्छा जागृत सो प्राणाद्य आयुषो प्राप्त शक्ति प्राप्त है हो गया ना सतमने भी हो घटवार जो जागृत में अनुभव किया जो जागृत है अनुभव किया और वैसे ही स्वप्न में व्यवहार वहां भी होगा वहां रज्जु सर्व सत्य नहीं हो जाएगा और घट मिथ्या नहीं हो जाएगा स्वप्न उल्टा नहीं होगा नहीं जिसको यह आपने असत्य करके अनुभव किया वही स्वप्न में भी सभी रहेगा जिसको यहा सद्रुपन हो गया वो तो वह सदरूप ही रहेगा उसने तो कहा सच्चा सच्चा सर्व सब को देखता है सब कुछ को देखने वाला वही है और सब कुछ हुआ भी वही है सर्वश्य सर्वा पश्यति बहुत ही मुख्य शब्दावली सूत्र का है इस मंत्र में सर्वा पश्य यह बहुत ही मुख्य चीज है अत्र प्रत्ये श्रोत्रादों को प्राण में होने पर देह रक्षा देह की रक्षा करने के लिए जगते हुए जो कौन है प्राण पंचवायो शिशु प्रतिपत्ति है प्राग पूर्णतया नींद में जाने से पहले पहले एक तस्वीन अंतरालय उसी बीचो बीच भीछ काल में एस देव रश्मि ये जो देवता है कौन मनुरूपी देवता अर्घ के रश्मियों के समान सूर्य के रश्मियों के समान स्वात्म ने सौर का श्रोत करना है अपने ही अंदर करणों की वृत्तियों को जो संहार कर लिया हुआ है ऐसे अमर स्वप्न महिमान विभूति विषय विषयी लक्षण विभूति अपनी विभूति है वो विषय और विषयी भी खुद हो इधर विषय विषय लक्षण अनेकत्म भाव ग अनेकत्म भ की जो प्राप्ति है उसको अनुभवती प्रतिपदे महिमा मनो महिमा अनुभव दे मनो अनुभवी हूँ ये बात आपने कैसे कह दिया महिमा को अनुभव करता है महिमा अनुभव ने कर्णम मनहा महिमा का अनुभव करने वाला कर्ण कौन है मन करने वाला कौन है तो मन यह कैसा होगा कहा था स्वतंत्र अनुभव थी ऐसा कैसे हो सकता है स्वतंत्र बुना अनुभव करो बिना कहा आदि का जो है हाथ पैर वगैरह का वो घूमेगा फिरेगा सब कुछ कैसे कर लेगा वो कर ही नहीं सकता क्योंकि मन खुद करण है वो ये भी हो जाए और सब चीजों को बिना क्रांतर मेरा पेक्षा होकर के अनुभव डाले ये तो हो नहीं सकता गुर्व तो का भी आशंका है तब सिद्धांति कहते हैं भाई स्वतंत्र क्षेत्रज्ञ वास्तव मन से जीव को ही लहरा है इसलिए कहते हैं कि देखो वह क्षेत्रज्ञ सराय स्वतंत्र रहा है तो नई सद शास्त्री सिद्धांति बीच में हुआ संकेत तो पूरा एक देशी का कथन कहता गत है स्वतंत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र तो स्वतंत्र होता है तो मन जो है ना वो स्वतंत्र नहीं हो सकता जो कर्ण है मतलब यहां मन जो कर्ण है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता स्वतंत्र भी है तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मात्र ही है जब ये व्यवस्था आप स्वीकार कर लोगे तो मन इस स्वप्न में कर्ण होते हुए स्वतंत्र से ना अनुभव कैसे कर सकता क्योंकि तो मन क्षेत्रज्ञ नहीं है तब तो नहीं हो क्षेत्र से स्वातंत्र से मनोपाधिकृतत्वाद क्षेत्रज्ञ का जो स्वातंत्र है ना और भी मनोपाधि को लेकर के तो पूर्व पक्षी दोनों अलग करके कह रहा हैं ना स्वप्न में दोनों अलग नहीं है जब क्षेत्रज्ञ की स्वातंत्रता मन रूपी उपाधि की अपेक्षा से मनोपाधिकृत नहीं क्षेत्र ज्ञ पर स्वतः स्वपीति क्योंकि क्षेत्रज्ञ है ना परमार्थतः न तो सोता है न तो जगता है क्योंकि जो क्षेत्र क्या है क्षेत्र जमी मामवित्ती भगवान कहते हैं क्षेत्र चापी मामवित्ती है तो कुछ परमात्मा ही है क्या भ्रमार्थ सोएगा क्या घर भरम जगेगा क्या भ्रम इसीलिए परमार्थ से विचार करके देखते हैं तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ न सोता है न जगता है क्षेत्र का सोना जगने की जो स्वतंत्रता है ना वो भी मनरूपी उपाधि को लेकर के मनरूपी उपाधि को लेकर के स्वतंत्रता परतंत्रता की कथन हो सकती है और अपने आप में ना सो रहा है, ना, जग रहा है। नहीं क्षेत्रज्ञ परमात्ति जागर दिवा मन उपारी कृत में ये से जागरना स्वप्रश्चित्युक्तम इसलिए मन उपारी कृत ही उस क्षेत्र के जागरण स्वप्न सुशक्ति ये सारी बातें कही गयी है कहा वे कमे प्रमाण में सदी ही स्वप्न भूत्र ध्याती व लेलायती व सदी ही उन्हें धी के सहित वाला क्षेत्र ज होकर दी ही यह स्वप्न भूतवा में भी स्वप्न विषय विश्व का विषय होकर के ध्यान ले जाए थी वह वाग विषय ग्रहण करने का समानों के साथ खेलना क्रिया करने के समान अनुभव होता है वास्तविकता नहीं है इसलिए युव दो मित्र जोड़ा हुआ है इत्यादि तस्मात मन सौ विभूति अनुभवे स्वातंत्र वेचन न्यायम अपनी विभूति का अनुभव करने स्वतंत्रता जो कहा गया वो उचित है बल्कि क्षेत्र में जो स्वतंत्रता कही जाती है वो आरोपित है क्षेत्र में जो अनुभव करने की स्वतंत्रता का जो कथन कर रहे हो वो वास्तव में क्या है वो आरोपित है पूर्व पक्षी ने क्या माना था तो उल्टा मन को क्षेत्र के अधीन माना और क्षेत्र को स्वतंत्र कह रहा था इन्हें वाक्य में ऐसा नहीं है क्षेत्र न स्वतंत्र है न परतंत्र कोई लेन देन नहीं स्वतंत्रता और प्रबंधता मन का अपनी है और उसको उसने क्षेत्र की आरोप कर दिया है अध्याप कि मन स्वतंत्र है लेकिन जागृत काल में वही इन इंद्रियों के अधीन पर प्रबंध हो जाता है स्वप्न काल में वही स्वतंत्र और अपा है जो चाहो बना ले रहा है चीजों को देखते जा रहा है सब कुछ स्वयं बन रहा है और स्वयं कितनी स्वतंत्रता है उसकी और जागृत भी कर रहे हैं विजय कुमार राज मन की स्वतंत्रता अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है <coughs> इसलिए कहते हैं मन तो अपने वास्तव में सब कुछ क्रिया क्रियाकलाप करने में कर्ण होता हुआ स्वतंत्र भी है यही अंत कर्ण की अपनी विशेषता है वह तो वस्तु को निर्माण भी कर सकता है और उससे अलग हलकार उसी वस्तु को देख भी सकता है सर्व और सर्वा का वो तो दोनों रोल वो आपने आप अदा करते रहेगा इसे कोई उसको डबल एक्टिंग करने में मन को कोई परेशानी नहीं है मन के पूर्ण स्वाद लेकिन स्वयं जागृत में परतंत्र जैसा हो जाता है बिना कान का सुन नहीं सकता जागृत में भैया ऐसे स्वतंत्रता परतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता मन के अंदर आ जाता है परतंत्रता जागृत का कार्य करने लगता है तो उसमें परतंत्रता आ जाती है और जब स्तू शरीर से अलग हो गया तो सुख शरीर मात्र में जब रह जाता है वह अपने मन मौज जो स्वतंत्रता आ जाती है उसकी स्वातंत्र का प्रतिबंधक जागृतकालीन स्थूल शरीर कुछ नहीं है कुंठित कर दिया मन की शक्ति को इस जागृतकालीन स्थूल शरीर ने नहीं तो वाक्य में वो स्वतंत्र है और आरोप का स्वतंत्रता क्षेत्र के इसलिए कहते तस्मत मानसोत स्वतंत्र वचनम न्याय में व बिल्कुल उचित है कोई गलत नहीं कहा गया है मनोपाधि सहित स्व प्रकार क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिष तब कोई कहने लगा फिर तो मनोपाधि सहित होकर के ही स्वप्रकाल में क्षेत्र का जो स्वयं ज्योतिष आप करते हो वो खंडित हो जाएगा मन स्वतंत्र है तो मन ही प्रकाशन नहीं कर रहा मामले मन स्वतंत्र बना सकता है देख सकता है कह रहे हो फिर मन ही स्व प्रकाश हुआ आज का स्वप्रकाश पूर्व पक्षी के इच्छित ने शाह कर डाला कहें मनोपाधि सहित को लेकर सब काल में क्षेत्र के स्वयं ज्योतिष का जो कथन है वो पारित हो जाएगा इति असल में ऐसा संके शंका करने वाले को श्रुति का तात्पर्य ग्रहण नहीं हुआ है श्रुत अर्थ अपरिज्ञान श्रुति के अर्थ का अपरिज्ञान कृत भ्रांति उन के अंदर हो रखा है स्मत स्वयं ज्योतिषारो आता सर्वो अविद्या मना जो पाल जनी इसलिए क्योंकि आता में भी क्यों ना हो जो स्वयं प्रकाशक जो हम कथन कर रहे हैं खरे की जोड़ के तो प्रकाश स्वरूप ही है तो स्वयं प्रकाश कहना उसको जो प्रकाश ही है उसको स्वयं प्रकाशक कहने की क्या मान फायदा वो स्वयं विजय जोड़ के करके आ रहे हो जो प्रकाशक स्वरूप उसने आप स्वयं करके विशेषण जोड़ा, ये आत्मा स्वयं प्रकाश है तो प्रकाश नहीं है तो विशेषण का मतलब आप कहीं ना कहीं इतने आवर्तन करना चाह रहे हैं ना क्या इत्यावर्तन करना चाहते हैं आप तुम तो मनाली उपाधियों को लेकर के जोह कर रहे हो ना उसे स्वयं करके क्यों ये सब पर प्रकार है स्वयं प्रकाश स्वरूप है और ये पर से प्राप्त करके मन क्या है मन भी प्रकाशवान हो गया वाक्य में वो अविद्या का भी जड़ है लेकिन प्रकाशवान जैसे क्यों हो गया पर से प्रकाश किया हुआ है उस पर प्रकाश के द्वारा प्रकाशवान जो हो रखा है मन उसकी अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए स्वयं विशेषण देना पड़ता देवा ये सारा का सारा जो स्वयं प्रकाश है ये स्व है पर प्रकाश ये सब व्यवहार जो कुछ भी हम आत्मा के लिए परमात्मा के लिए करणों के लिए प्रयोग कर रहा हूँ ये सब अविद्या का ही महिमा है वो ये श्रुति तो अश्ली तात्पर्य वही कह रहे हैं जिसलिए कि स्वयं ज्योतिष आदि का जो हम व्यवहार कर रहे हैं ये आत्मा स्वयं ज्योति है ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं ये भी आंत मोक्ष तक के लिए धारा है तो, मन के सर्वो आविद्या विषय एवं सर्वो स्वयं ज्योतिष व्यवहार आमोक्षांत अविद्या विषय एवं मोक्ष पर्यंत किए जन अविद्याजन्य क्रियाकलाप मात्र व्यवहार है और वो अभी भी व्यवहार भी कैसे हो रहा है मनाज उपाधिता मन आज उपाधि के कारण से ये सब शब्द हमें आत्मा में व्यवहार करना पड़ रहा है ये और सत्यता है तावत पर उपाधि से ज्यावर्तन करने के लिए आत्मा को समझाने के लिए हमें इन शब्दों को वहां प्रयोग करना पड़ता है और जिस दिन में सत्यता खत्म हो गई तो शब्दों की कोई महिमा ही नहीं रहे शब्द बेकार है क्या लेंगे स्वयं स्वयं कहो न, न कहो पर कुछ नहीं पड़ता जिस दिन उपाधि समाज गया अविद्या खत्म हुई अविध्या खतर खुद प्रकाश हो ही गए अभी खुद प्रकाश और बो गए और स्वयं प्रकाश पर प्रकाश बोलने की जरूरत गया किसके वर्तन करोगे यदि दूसरा कोई हो तो मतन करे दूसरा ही खत्म हो गया उपाधियाँ परिवर्तन किसी के करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है अतएव कहा गया जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं ये अविद्या का विषय है मोक्ष पर्यत होने वाला है और इस तरह व्यवहार का कारण भी मनाली उपाधियों के किसी व्यवहार कर अन्य पत्र अन्य अन्य नीवा देखो स्पष्ट ही है ये वह अन्य इवा जिस समय जिस देश जिस काल में जिस उपाधि में रहकर आपको स्वास्थ्य से भिन्न तय ते न यदि किंचित भान हो जाए तो समझो वह अन्य अन्य प्रशीद वह दूसरा दूसरे को देखने लग जाएगा हम अलग हैं आप अलग हैं हम आपको देख रहे हैं हो और मात्रा संसर्गत कश्य भवती एक कोई और छोटी है इसमें लिखा अरे विषयों का संसर्गी है सब कुछ वास्तव में इसके अंदर कुछ भी नहीं है अस् ब्रह्मणा आत्मना मात्रा संसर्ग से ही यदा तो आते यत्र सर्व आत्मूत यभूत ते जब यह ब्रह्म सर्वम आत्मूत तो अस् सर्वम यत्मूत तो जब इसके प्रति सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो जाता है तब कौन किसे क्या देखेगा श्रुति इत्य श्रुतियों से स्पष्ट है इन श्रुतियों को आपको न जानने के कारण पूर्व पक्ष ने शंका करा था अतो मंद मेंशंका न तो एकात्म विधान इसलिए मंद ब्रह्म वित्ता के लिए ही इस प्रकार की आशंका उत्पन्न हो सकती है जो एकांतिक रूप वास्तविक ब्रह्मत्म ज्ञान जिनके पास उनके शंकाए नहीं हो सकती न न विशेषण सतीय पुरुष स्वयं ज्योति विशेषण के अनुसार मंद ब्रह्मवेक्ताओं में इस प्रकार की शंका हो सकती है क्योंकि जो कुछ भी हो मन उपाधि से ही जनित है मनादी उपाधियों से जनता है जवाब दे दिया था वास्तव में आत्मा तो प्रकाश तो स्वरूप है स्वयं प्रकाश करने की वास्तव में जरूरत नहीं है तो जो हमारी उपाधि की उसके अपेक्षा को करता हो तो उसे स्वयं प्रकाशित प्रकाश वाह वा है तब तो उसने श्रुति आने का प्रमाण किया शंका करने वाले को कौन कौनसी का तात्पर्य क्या नहीं है तो श्रुक्तियों को भी दिखा दिया तो कब लगे ऐसा है फिर तो अतर पुरुष स्वयं चौधरी तो इत्यादि जो आपका प्रधानषद का मंत्र है स्वयं चौथरी या विशेषण देना व्यर्थ हो जाएगा तब अवान्तर जवाब है मुख्य जवाब के दीजे न के बाद आएगा बीच में एक देशी का जवाब समझ लो अत्रोच्चते अरे आपने बहुत ही कम दोष दिया विशेषण व्यर्थ है ये दो छोटा सा दोष है और ये बहुत कुछ कहा, कहा जा सकता है दोषारोपण क्या यह शर्यागा वो श्रुति दृष्टान करो गौरतमी आत्मा कैसा है जो हृदय के अंदर बंद है क्योंकि व्यापकता भी नहीं है तो ना अनुपरिमाण वाला हो रहा है कौन आकाश है यदि अंतर्दय परिच्छा स्वयं जो सम्पाद्यता हृदय के अंदर परिच्छेद हो जाने के कारण स्वयं उसका स्वयं ज्योतिष जाना अनायास ही बाधित हो रहा है ऐसा और आरोप अधिकारोप लगाया। सत्यम एवं ठीक है आपके कहना हमको भी अच्छा हुआ कि आपने हमारा समर्थन कर दिया विशेषण का दोष मैंने दिया उस और अधिक हमें दोष दिखा करके हमारा बल और बढ़ा दिया क्योंकि अयन दोष यद्यपि यद्यपि यद्यपि यह दोष जरूर है जो आपने भी जोड़ा है लेकिन स्वप्न केवल स्वयं ज्योतिष में नीतम सत्य ही है स्वप्न में क्या होता है मन का अभाव हो जाने के कारण आत्मा के सब प्रतिबंधक का आधा भाग तो अपने आप टल गया क्या स्व शिष्य शक्ति में मन कभी भी अभाव केवल मन भी नहीं रहता है वहां पर स्वयं ज्योतिष का कथन करने से अर्थम तावत अपनी भारस्य आधा भारत तो अपने उतर जाता है क्योंकि मन के कारण से हमने जो कहा था उपाधि के कारण से वहां तो मन भी नहीं है कि तो पूर्व पक्षी ने शंका किया अत स्पष्ट हां स्वयं ज्योतिष का स्व में स्पष्ट नहीं हो सकता है जानक के मनसो अभाव मासो आगे ने मनसो तो शेष बोधन तो सुषिप्ते भविष्य शेष बोधन तो सुषिप्ते भव्यती अभिप्रा तो एवं तरी सुिप्ते सर्व अभाव आश्रिया सम्यक बोधनम न चंभवती इसलिए तो यदि आत्मा वास्तव में स्वयं प्रकाश होता तो में सारे चीजों के भाव होने के बावजूद भी सम्यक बोध अवश्य होना चाहिए ऐसा नहीं होता तथा बहु प्रतिबंधक शुद्धि मान्यता बहुत सारे प्रतिबंध प्रतिबंधक मान ज्योतिहावल्यम इत्याशीना मन से इत्यादि तब से सिद्धांत पीछे ना ऐसी शंका नहीं कर सकते क्योंकि वहा सु में भी मन का भाव बद है लेकिन वापसी नाड़ी में बैठा हुआ है वहाँ भी सोपा दे रहा है पत्रा भी बुरी दिन नाड़ी शोषे थे है में पुरी ये श्रुति ने स्पष्ट ही कहा है अद यदात यदा न कस् वेद हिता नाम्योद्वा सप्तति सहसरा हृदया कुंडली तम अभिप्रिष्ठ सृप्य पुरी मंत्र टिप्पण कारण दिया है नारी संबंधा पुर नाड़ी का संबंध को देखते हुए स्पष्ट ही है वहाँ भी वो स्वग का ही बन रहा है तथा पुरुष स्वयं ज्योतिषा अर्ध बार अपने अभिप्रायो ऋषि इसलिए वहा पुरुष के अंदर स्वयं ज्योतिष स्पष्ट हो जाएगा इसलिए स्वप्न जैसे आधे परेशानी से आधा परेशानी तो कम हो गया स्वप्न में मधु बी थी इसलिए स्वयं ज्योतिष स्पष्ट हो रहा था इस हो जाएगा वह रूप उपाधि भी नहीं है ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आधा भारत तो उतर ही रहा है परेशानी तो आधा कम हो रही है तो ऐसी बात नहीं है वहाँ भी उपाधि है क्या मन है वह पूरी तो थी है और जागृत में तो कुछ कितनी उपाधियां है इसलिए सर्वत्र स्वयं ज्योतिष का निर्णय करने में बाधक तो ही है प्रतिबंधक तो नहीं है चाहे जागृत हो चाहे तो सुशक्ति में हो इसलिए हमारा कालाश दाग पक्ष बनता है ये स्वयं प्रकाशत्व का जो व्यवहार आत्मा में है वह केवल मनादि उपाधियों के कारण से। कर रही अत्र ज्योति थी तब वापस लौटते हैं कई मुख्य शंका है इसलिए अयम स्वयं ज्योति अयम पुरुष अत्र स्वयं ज्योति जो ब्र ने कहा था अत्र पुरुष स्वयं ज्योति भोग कैसे विशेषण प्रधान वापस रह गया करते हैं? अन्य शाखा श्रुति लगा ऐसा है भाई वो शाखा शाखा का भेदगा ऐसा बोल दिया जा रहा है अरे वो तो प्रधान ने किया है अब ने प्रधानवेद का अब विचार यहाँ चल रहा है मुंडक ये तो अथुर्वेद का प्रश्न और मंड के सब अथुर्वेद के हैं इसला अलग अलग वेद का है अलग अलग शाखाओं की है तो वहां कुछ बोल दिया आप कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है छोड़ो उसको। आप कि वहा कुछ कर दिया तो परवाह नहीं है आपको सकल वेदांत के द्वारा एक ही तत्व का उपध कराना आपने कहा है तत्व सुनवाया ब्रह्म सूत्र किसने कहा अर्थिक तो, एक ही, है। एको ही आत्मा सर्वेदांत नाम अर्थ हो विज्ञापी छी भूत एक पदार्थ को ही कथन करना इष्ट है अब पदार्थ कौन है एक ही आत्मा एक ही आत्मा और वे पदार्थ को ही कथन करना इष्ट है कहा सर्व वेदांत नाम सकल उपनिषदों में स्मृतियों में जो भी आप वेदांत पर श्रुति स्मृति कहते हैं और सकल श्रुति स्मृतियों का पुराणों का तात्पर्य कमी होनी चाहिए आत्मा यही, यही ज्ञापन करने के लिए इच्छित है और यही जानने के लिए भी इच्छित है कसाजयुक्त स्वप्न आत्मा संजोतिषपति युग वक्त इसलिए उचित यही है आत्मा के संजोतिष का जो कथन करना स्वप्न में कथन करना युक्त है, ऐसा ही कहना होगा श्रोधे यथार्थ तत्व तो प्रकाश करता है तो तो प्रकाशन कर सकता है अयथार्थ का बोधन कभी नहीं कराता एवं तरषण श्रुत्यार्थ यदि ऐसा पूर्व ये तत्पूर्व पक्ष देखा यदि ऐसा कहा दे तो श्रुति का तात् क्या है सही सही समझो जवाब दिया तो अलग सा का मान लो छोड़ो जनरेट मत करो तो पुर समझ कर नहीं कर सकते आप यहाँ मुख्य सिद्धांत ही विधान हो आप तो समय वाद को मानने वाले हो तो सगले वेदान पर एक तत्व करना इच्छित भी है और करना ज्ञान भी चाहते है अतएव वा आपको महात्मा का संयुक्त श्रुति कह रही है तो उस विशेषण को सार्थक किसी न किसी प्रकार से आपको करनी ही और हम तो व्यक्तता दोष दे रहे हैं क्यों आता अपने आप में स्वयं नहीं है मनिपाधि के वजह से आपने जब कह दिया आत्मा का विशेषण स्वयं नहीं होना चाहिए मन का विशेषण स्वयं ज्योति होना चाहिए तो नहीं क्योंकि पुरुष ज्योति पुरुषा पुरुष ज्योति तो पुरुष का विशेषण हुआ तो इस कैसे हो गया सिद्धांति असली सिद्धांत यहां शुरुआत अगारे सुनो फिर इत का सर्वम अभिमान अपना जो अभिमान को त्याग दो चेरा बन के सुनो श्रद्धा पूर्वक समझो न तो अभिमान वर्षे तो क्या तुम शक्य है सर वही पंडित मानी अरे देखो अभिमान रखते हुए अभिमाना वर्ष से देना सैकड़ों वर्ष रगर टालो सुनते जाओ पढ़ते जाओ रटते जाओ लेकिन कुछ होने वाला नहीं कोई फायदा नहीं उनका वर्ष भी रा ना शुर्त्यर्त को जानना बिल्कुल संभव नहीं है अपने आप को पंडित मानने वाले लोग तर्क विदर्क गुदर्कों के माध्यम से झाड़ बिजाकर इसको खैच खान करके समझने की चेष्टा करना चाहे तो कोई इसको ग्रहण कर नहीं सकता इसलिए से अपने पंडित पंडितत्व की भावना जो तुम्हारे अंदर है उस त्याग करके जो श्रुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रयास करो क्या है स्वयं बताने लगे अब यथा हृदय आकाशी पूरी तो दिन आड़ी शुच स्व संबंध भाव तत्व तो विविच्य दर्शित शक्य थे यदि आत्म संज्योतिषम जिस प्रकार से हृदया है अथवा नारी में हृदया ही एक प्रति विशेष में है ऐसा जो सपता सोते हुए समय आप ये निर्णय लिया है की वह तत्सब अभावान हृदय आकाश के साथ भी संबंध नहीं है नारी के साथ भी वास्तव में कोई संबंध नहीं है ये बात आपने स्वीकार किया है थ विभिछ दर्शितु स्वरूप से पृथक करके आत्मा को दर्शाने के लिए ही कहा गया है आत्मा स्वयं ज्योति है इसलिए इस प्रकार का विशेषण जो आत्मा के लिए जो देना है वह गलत नहीं है एवं मनुष्य अविद्या काम कर्म निमित्त भूत वासनावधि कर्म निमित्त वासना अविद्या अन्य व पश्यत सर्व कार्य कर प्रविक वादनाभ्यो दृश्य रूप्यो अन्य संज्योतिषम सुदर्पित तहकिर शक्य है अत्यंत सुंदर अहंकार से मुह सुमंडित शोभयत ताकि के द्वारा भी इसका वारण नहीं कर सकते क्या एवं मनुष्य अविद्या काम कर्म निमित्तोद्भूत वासनावती मन कहता है अविद्या जनवे कामरा का अपने से किया गया कि कर्म कर्म के निमित्त को अनेक प्रकार की वासना उद्भूत हो चुकी है तारस उपासनाओं से वासित मन है वासनाओं से कर्म कर्म से सब लेना आप उपासना भी लेनी है कर्म से केवल कर्म नहीं उपासना कर्म भी ले लेना इन सभी की वासनाओं से वासित मन है उस मन में कर्मन तो विद्या के कारण प्राप्त कृत वासना को अन्य वस्तु की भांति अन्य वस्तु अन्य वस्तुंत्र वस्तु इवि उसी मन में कर्म के कारण से अविद्या अविद्या ही से अविद्या को लेकर के कर्मित्र वासना क्या है अन्य पशु ही वस्तु है ऐसा कोई ग्रहण करने लगता है और सर्व कार्य करने प्रवित दृष्ट वासनाभ्य दृषि रूपाभ्य अन्यत्र संयोतिष सुदर्पितना भी और तादर्श वो जो जो व्यक्ति अविद्या के कारण से प्राप्त कर्म निमित्त तक को मन से भिन्न अन्य वस्तु की भांति देखने वाले हैं। अर्थात जब मन को अलग और मन विद्यमान को अलग देखने की जिसके अंदर क्षमता है ऐसे जो मानने वाले लोग तार्किक भी मानते हैं? है ना ये सब है? संस्कार, आता का गुण है कोई कहेगा और बहुताजी तो सीधा आत्मा में ही मानतेज्ञान में ही सब कुछ है वासना स्कंद माना रूप स्कंद स्क अलग ही बना है तो जितने भी अन्य लोग है सभी लोग इस बात को जरूर मानते हैं कि वासना में मन है जिससे विदांत किया जाए वासना में उनकी आत्मा है जहां भी जो गुण को मान रहा है उसमें उसका उससे अधिष्ठान से भिन्न तो सभी मानते आत्मा से भिन्न आत्मा को गुण संस्कार शरीर विज्ञान से भिन्न शरीर विज्ञान का एक सुख विशेष आकार विशेष वासना स्कूल पृथक तो स्वाभिमान ना सभी लोग इसको प्रत्यक्ष जैसा मान रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जब आप उनको अलग करके देख सकते हैं जो कर्ण निमित्त वासना अवित्यासे से कर्म निमित्त वासना को भिन्न अन्य ही वस्तु है ऐसा जिस प्रकार तुम देख सकते हो ईव प्रकार समस्त कार्य करण संघात से प्रबित पृथक दृष्टा को वासना से वासनाभ्यो सर्व कार्य करने दृश्य रूपाभ्यो दृश्य रूपा, रूपा वासनामय सर्व कार्य कर पृथक प्रोजिष्ट स्वरूप आत्मादर्किदर्पितारकि के द्वारा भी एक सिद्धांत को खंडन नहीं किया जा सकता नही सस्ोत्तम इसमें उचित ही कहा गया मनसी प्रणीशो अप्रिलेश मनसी प्रीण हुए मन में मन अभी प्रली नहीं हुआ उसी दिशा में मनोमय स्वप्न अन पश्चिम या मनोमय हो करके स्वप्नों को देख रहा है यात्रा आत्मा